आप पहले शून्यवाद उठा रहे अथा ननो शून्य सदी कथम पदार्थ पंच विभाग सिद्धि जो है सारा जगत हैून्यमेवलने वाले माध्यमिक बौद्ध जीवित रहते हुए आप जो है पांच पदार्थ विभाग तो की सिद्धि कैसे कर सकते हो तो नहीं कर सकते आप मानना पड़ेगा शून्यवाद को अच्छा क्योंकि उनका क्या कहना है पहले थोड़ा समझा जाए एवं ही उनका कहना ऐसा है उनकी कारिका है नागार्जुन का माध्यमिक बौद्धों में सबसे प्रमुख है नागार्जुन आचार्य नागार्जुन उनकी माध्यमिकी कारिका है माध्यमिक कारिका पंद्रहवें अध्याय दसवा श्लोक है अस्थित शाश्वत ग्राह नास्तीदर्शन तस्माद अस्तित्व नास्तित्व नाशाव क्षण क्योंकि अस्ति ऐसा हम ग्रहण करते जो शाश्वत हो और नास्ति ग्रहण करते जिसका शाश्वत उच्छेद हो जाए लेकिन तो दोनों ही ऐसा नहीं कोई भी चीज हम देखते हैं। अभी अस्ति है अभी अस्थिये बाद में नास्ति है कोई अभी नास्ते तो बाद में अस्थि तो हो जाता है इसलिए क्षण है सारे के सारी के सारी क्षणिक का भी अस्तित्व कोई ठिकाना नहीं जो क्षणिक वो है ये क्या कहना जगला क्षण गारंटी नहीं जिसका इसलिए तस्मा अस्तित्व नास्तित्व न ना आश्रय आश्रिय हम तो। इसलिए अस्तित्व नास्तित्व के जंजाल में आश्रय करता रहना ही नहीं चाहते तो इसलिए क्या कहते हैं जो ज्ञान है वो कैसा है शून्य विषय विभत विज्ञान शून्य विषय विज्ञान स्वप्न विज्ञानवत विवादास्पद जागृतकालीन जो ज्ञान है वो कैसा है शून्य विषय विज्ञान है क्यों विज्ञान होने से स्वप्रज्ञान के समान स्वप्रज्ञान का विषय होता है क्या नहीं होता और जिस जब विषय नहीं रह गया ज्ञान तो क्या रह गया वो आज विज्ञान भी नहीं है वास्तव विषय रहने पर ज्ञान कहाँ रह जाता है कहाँ है बताओ स्मृति सम्थ, हाँ? भी तो विषय है ना बिना विषय की स्मृति है स्मृति है कहोगे तो पूछा एक किसकी स्मृति विषय तो बोलोगे निर्विषयनी स्मृति नहीं है निर्विषय पर नहीं है निर्विषय कोई जिस प्रकार का व्यवहार होता ही नहीं ज्ञान का जितने भी प्रभेद है हर प्रभेद का कुछ न कुछ विषय जरूर है और जो विषय है वो स्वर्बोध है अतयो क्या हुआ ज्ञान सदा ही विषय रहित है जब विषय रहित है तो ज्ञान है कहना भी उचित नहीं होता है वो ज्ञान ही नहीं वास्तव में तज्ञान अस्त्यवद शून्यत्मक ना। ज्ञान तो है कम से कम चलो विषय नहीं है तो क्या हो गया ज्ञान तो है आपके पर जो है जगत की शून्य कथन कर रहे हो न्या भावे तुम्हें ज्ञान काट देना ज्ञान शून्य वर्तन जगत नहीं रह गया किसका ज्ञान होगा अतव ज्ञान भी वास्तव में नहीं है दोनों ही भ्रांति है ज्ञान जो हो रहा है सब भ्रांति है वास्तव में शून्य है अतएव शून्य विवर्त है जगत स्थापित हुआ विवर्त सर्प है ना ज्ञान सच है न विषय सच है अधिष्ठान ही सच्चा है सर शून्य ही सच्च है वही विवर्त होकर के जगताकार ज्ञान की विभाग रूपे अनुभव में आ रहा है और इसके लिए दृष्टांत दे देते हैं आर्यव बहुत बड़े विद्वान हुए कि परंपरा में वर्तवाद में, ने शतक नाम ने में को दृष्टांतों घटाया। ग्रंथ है, अध्याय दृष्टान माया चंद्र कही धूमिकांत प्रतिश्रुत का समो भलात चक्र अलात चक्र अलात चक्रो कहते हैं आग के गोला जो घुमाया जाता है आप लोगों ने सड़क में जो दिखाते हैं ना रोड शो कूदना फादना सब करते हैं बांस पर चलना वगैरह उन लोगों ने यह देखा होगा वो क्या करते एक तार होता है गोल तार उसे किनारे में कुंडाई लगा रहता है तो दूसरे किनारे में एक गोला कपड़ा बांध देते मिट्टी आग का आदमी कुत्ता है पशु देते हैं देते हैं अब तक आग तो बाहर भाग रहा है अंदर तो कुछ लग रहा है ना, अंदर तो ठंडा रहता है क्योंकि तो घुमा है ना उसने हवा में घुमाते थे आग फैलता है बाहर की ओर अंदर कुछ आग का असर रहता ही नहीं आराम से बीच में से पुष्छारे जा रहे आदमी आ रहा है वो एक टुकड़ा लेकिन जैसे है। अग्नि चक्र दिखाई दे रहा है वो हलात चक्र कहा जाता है पहले जमाने में लोहा नहीं करते थे लकड़ी से ही करते थे लकड़ी के कोने में जला लिया जो घुमा दिया जोर से घुमा तो लकड़ी तो घूम रहा है ना आप आपका दिखता क्या है आपका चक्र कैसे दिखता है उसको अलात चक्र कहते हैं जैसे अलात चक्र भ्रम है उसी प्रकार से यह सारा जगत भ्रम है दूसरा है निर्माण योगी अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा सिंह व्याग्राज अनेक शर्म को बना लेता है वो सब क्या है वास्तविक है उसका नहीं उसकी अपनी यौगिक शक्ति से बनाई हुई झूठी है शरीर अत सब मिथ्या तद्वत तीसरा स्वप्र जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं चौथा माया माया से मायावी जादूगर जो दिखा रहा है वह सारा वस्तु और उस वस्तु संबंधित जो आपको ज्ञान हुआ दोनों ही झूठा है ज्ञान के विभाग दोनों झूठा है उसके लिए सब दृष्टान्त है पांचवा अंबू पांचवा दृष्टांत क्या रहे जल जलगतो जलगत केवल जल नहीं अंबुचंद्र कहीं जलगत चंद्र का मिथ्या प्रतिबिंब मिथ्या प्रतिबिंब और वैसे चल जल का ला जल लहरा तो रहा है तरह से चंद्रमा भी लहरा रहा है लहराना जो दिखता है चल जल के साथ चंद्रमा का वह चंद्रमा का दिखना भी भ्रम है लहराना भी भ्रम है उन ज्ञान भी भ्रम है अम्बुचंद्र कहीं धूमिकांत छठा दृष्टान्त धूमिकांत जैसे क्षेत्र ऋतु में आप देखते हो तो क्या दिख रहा है इस समय आपको धुआं धुआं जैसा लग रहा है चार धुआं ने पहाड़ों को घेर लिया है पहाड़ दिखता ही नहीं है है ना कोहरे के कारण से पहाड़ी दिख रहा है वो तो कोहरा में धूमिका तो धूम का, का, का उसको धूमिकांत करते है धूमाभाष प्रतीत होती है और प्रतिश्रुत का शब्द की प्रतिध्वनि है द्धु, प्रतिध्वनि जो गूंजती है मिथ्या तो भी मरीची चल रेगिस्तान में अब यहां भी आप रेत के सामने लहर जैसे दिखेगा गर्मी के दिनों में गंगा तट में पानी का लहर जैसे दिखता है रेत के ऊपर नदी जैसे दीजिएगा किरण उसको देखेगा हो नदी है पानी मिल गया भागता है जितना दूर भागता है उतना दुर और दूर हो दिखता है नदी भागते भागते, भागते मर जाता है न पानी सच है न पानी का ज्ञान सच है वहाँ दोनों छोटा उसको उल्टा मोह सच हो गया ना वही ही सच है अब अंतिम दृष्टान देते हैं अभ्रे समो भव अभ्र ही समाह उत्पत्ति सारा जगत की उत्पत्ति इन सब दृष्टान्तों के समान है समझौ अभ्य का समूह एक सुंदर नगर जिस दिखता है गंधर्व नगर जैसे दिखता है भागलों ना वैसे सुंदर दिख रहा है वहाँ तो लगता है कि एक बड़ा शहर बना हुआ है। कहीं सफेद कहीं काला पीला हो जाता ना जब सायकाल में ऐसा लगता नगर बना हुआ है आकाश में गंधर्व नगर बोलते हो उसको गंधर्व नगर भी झूठा सा ज्ञान भी झूठा पास पा कुछ भी नहीं है शून्य वही अच्छा है इस प्रकार से नौ दृष्टांतों के द्वारा शून्यवाद जगत उत्पत्ति भ्रमात्मक है यह सिद्ध कर दिया अब आप कहते कि कैसा होगा मैं हूं कि ज्ञान भी झूठा और मैं जो विषय उसका वो भी झूठा हो जाए फिर जान कौन रहे शून्य है करके इसीलिए विज्ञान को तो सच्चा मानना ही पड़ेगा ये ही नहीं है यह मान लेता हूं लेकिन मैं जो विज्ञान स्वरूप हूं जानने वाला मैं तो हूं आ, ये तो जरूर है मैं क्षणिक हूं स्थिर नहीं हूं इसे कभी मैं अपने आप को जवान बोलता हुए बुढ्ढा बोलता हुआ बच्चा है अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होता हो अलग अलग हो जाता हूं माध्यमिक उत्तम ज्ञान भावम असह योगाचारत है माध्यमिकों के द्वारा कहा हुआ ज्ञाना भाव पर न सहन करने वाले योगाचार मतलब आरंभ होता है योगाचार में सबसे प्रमुख है वसुबंधु इनको बुद्ध भगवान का अवतार माना जाता है वसुबंधु को विद्यप्त मात्रता सिद्धि नाम ग्रंथ इन्होंने लिखा है विद्यप्त मात्रता सिद्धि उसकी त्रिशिका है संस्कृति टीका है खुद भी उन्हें टीका लिखा है वहां का श्लोक भी दे रहे हैं विज्ञान परिमा आत्मधर्मोपचारो ही आत्मधर्म वहात्मा चेतन है उस चेतन वर्ग का तथा धर्म धर्म ने घटपटादी चढ़ वर्ग आत्माओ के चेतन वर्ग धर्म से लेना घटपटादि विषय वर्ग जड़ वर्ग यही विविध हो यह प्रवर्ध इस प्रकार विविध जगत विज्ञान का ही जो है परिमा परिणाम रूपा है विज्ञान का ही परिणाम है जड़ चेतन विभाग विज्ञान को नाम जड़ कहेंगे नाम चेतन कहेंगे दोनों से लक्षण है उसी से दोनों विभाग जो है प्रतीत होते रहता है और वह विभाग पुनः तीन प्रकार का हो जाता है एक विपाक नाम से जिसको लोग क्या कहते हैं आलय विज्ञान आलय विज्ञान अथवा विपाक कहा जाता है जो नीचे का स्थिर धारा है नदी है ना नदी में एक नदी में निचला एक धारा होता है जिसमें लहर नहीं है लहर कहा है ऊपर के धारा में नीचे लहर थोड़ी है नीचे लहर नहीं है नीचे भी जल बह है ना वो सर जल रहा है और वो जो बाता वीचला स्तर का जो जल है सिर होता हुआ ऊपर के लहर के लिए आधार भी बन जाता है उसको कहते हैं आलय विज्ञान मनन या क्लिष्ट नाम के एक मन नाम के चीज मानते हैं दूसरा और तीसरा विषय विज्ञप्ति जिसको कहते हैं प्रवृति विज्ञान जो ऊपर की लहर क्षा प्रकार के, के ज्ञानों को प्रवृत्ति विज्ञान मुख्य विभाग आल विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दो ही मानते हैं प्राचीन योगाचार वाले लेकिन नव योगाचार जो वसुबंधु हैं है, इनके बीच में मन को जोड़ दिया मन के बिना आल विज्ञान प्रवृति विज्ञानों का बोध नहीं हो सकता इसे इनके दृष्टिकोण से तीन विवर्थ हो गया है ना एक चेतन आधार होता, आल विज्ञान ऊपर में जो है जड़ा जाकर परिणत होता हुआ प्रवृत्ति विज्ञान और बीच में पड़ा हुआ है विज्ञान धारा को ही मानते है इनके मत को बताने देखिए टीका मूल में भी अस्तुभा हम मानते हैं विषय का भाव को यही नहीं है ये बात हम मान लेंगे क्यों क्यों मानोगे वो आदिवाद मानोगे आदिवात नहीं मानोगे हमारी कारण है कि आप बात मानना ठीक लगता है क्योंकि तो ज्ञेय इसीलिए उनका हम अभाव मान लेंगे लेकिन तत्दान्त ने विमता नाम अपने अत्यंत अभाव से सम्यक अवगम्यता उसी स्वप्न दृष्टान मान करके विमदता नाम माने जागरकल विषयों को भी जो है अत्यंत मानना सम्यक है उचित है इतना दूर तुम तो हम मान लेंगे आपकी बात ज्ञानम तो न निराकर सक्यम ज्ञान का निराकरण करना तो संभव नहीं है ज्ञानम तो न निराकर सक्षम स्वप्न ज्ञानोदय दर्शनार्थ स्वपनादियों में भी ज्ञान का उदय होता हुआ हो, देखने को मिलता है इसलिए स्वप्नादवी ज्ञानोदय दर्शनार्थ नचि झिया भावे ज्ञाना भावों की कल्पनीया झेया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव की कल्पना कर लो जैसे उसने कहा है माध्यम जब यही रहा ज्ञान किसलिए व्यर्थ है वो इसलिए भी नहीं कह दो कभी ऐसा नहीं कहना प्रतीति विरोधा, प्रतीति का विरोध है मैंने कोई विषय नहीं है लेकिन मैं हूँ अपना भान तो है ना वो अपना भान क्या है वो वही तो विज्ञान स्वरूप है भी आप नित्य विज्ञान रूप में कहेंगे उस समय होते हुए भी आप उस समय आपको ज्ञान नहीं रहता है इसलिए क्षणिक मानना चाहिए तस्मा विज्ञान में जागृत प्रपंच घटा के रूप में परिवर्तित है इसलिए कहो विज्ञान ही जाग्रत रूपा जो घटा दी है घटाधी रूप है ना वही परिवर्तित होते रहता है विवर्त होता रहता है समान देव गृह और पूर्व प्रत्येक किया समान दूसरा प्रत्येक ने क्या किया उसको ग्रहण कर लेगा ये धारा चलता है ग्राह्य ग्राहक भाव विज्ञान की धारा है विज्ञान क्या हो पहले ग्राह्य हुआ फिर ग्राहक हुआ फिर ग्राही हुआ फिर ग्राहक हुआ यह लहर चलता पहले ग्राहिया कारण परिणाम को प्राप्त होता है फिर ग्राहका कारण पर तो ग्रहण कर लेता है इस प्रकार से चलते रहता है अदा क्षणिक ना अपने आप स्थाई होगा नित्य होता तो समस्या होती या तो जगदाकार ही परिणाम हो जाता ग्राहक नहीं रहता फिर इसलिए सो इस क्षणिक मानना पड़ता है नित्य नहीं हो सकता है तस्मात दृश्यमान घटाती आकरण विज्ञान सेवा इसे दृश्यमान घटा जो आकार है वो विज्ञान के ही समझो जैसे आप ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं वो क्या कहता है क्षणिक विज्ञान विवर्त वो भी विज्ञान विवर्तम हम भी विज्ञान मानते ब्रह्म क्या है, है? Yes. नित्यम yes. नित्य है ना लेकिन ना विज्ञान ब्रह्मा, ब्रह्म सत्य विज्ञान अनंतम ब्रह्म अपरा उसमें अंतर इतना है विज्ञान वो भी मान रहे हम भी मान रहे विज्ञान को क्षणिक मान लिया गड़बड़ कर दिया हर विज्ञान को नित्य मान दिया अच्छा स्वयं प्रकाश रूपात विज्ञान आज अभिन्ना घटा दे इतना ही नहीं फिर उसको प्रकाशन कौन करेगा ज्ञान भी हो तो नहीं है कहते गुण हो तो तब कहते नहीं नहीं ज्ञान तो स्वप्रकाश प्रकाश रूप से वो विज्ञान से अभिन्द घटा दिए उनको स्वयं विज्ञान प्रकाशित कर देगा स्वयं प्रकाश रूपात विज्ञान आज अभिन्न स्वयं प्रकाश रूपा विज्ञान से उसी विज्ञान विवर्त रूपा घटे वो अभिन्न ही है प्रयोग निश्चय हो गया जैसे दीपक में पूछा जाए दीपक क्या है उसका जो प्रकाशन कार्य हो रहा है उस प्रकाश से अलग कोई दीपक है क्या जो प्रकाश है वही दीपक है प्रकाश तक प्रकाशा जो प्रकाशित करता है तर हो रहा है वह प्रकाश से अभिन्न ही है यहाय सिद्ध प्रदीपयत सिद्ध दीपक साम तस्वर्तन जगदीति पहले वाले शून्य विवर्तन जगत कहा दूसरे वाले कहता है विज्ञान विज्ञान जगत अच्छा के ध्यान रखना है अवयोगाचारेण साधि बाह्यवस्तु निरास निरासह सौत्राति प्रत्यवतिषत योगाचारत के द्वारा सिद्ध किया गया जो खंडन है वो उसको शांत नहीं होता अगर बाह्य वस्तु है उसके बिना ज्ञान स्वयं कैसे परिणत हो जाएगा जो ज्ञान का परिणाम वो भी चेतन होगा वो जड़ कैसे हो गया चेतन का विवर्त चेतन हो इत्यादि धनी कोई युक्तियों क्या कहाता है कि नहीं नहीं बाह्य विषय तो मानना ही चाहिए बाह्य विषय के मत में अनुमेयी है प्रत्यक्ष नहीं है ये अंतर और अंतिम वाला है के बाद वैभाषिक वो कहेगा प्रत्यक्ष चार कोटी इनका है तीसरे बार योगाचारायु वस्तु निराशन असहान सोत्रांति कहा प्रतिष्ठा है योगाचार मत वालों के द्वारा स्थापित जो बायु वस्तु का अभाव उसको नाशन करते हुए सौत्रांतिक मत वाले खड़े हो गए अस्तु योगित्ञान साकार ठीक है ज्ञान साकार को प्राप्त होता है ये जो आपने कहा ये तो हम मान लेते हैं लेकिन वह आकार ज्ञान से भिन्न होकर है तथा न बाह्य अर्थम बाह्यम अर्थम अपनो तुम शक्यम फिर भी वह बाह्य अर्थ का अत्यंत अभाव कहना संभव नहीं है बाह्य पदार्था एक रूप से विज्ञान से बहुविध आकार समर्पण मात्र प्रति हेतु क्योंकि बाह्य जो बा पदार्थों को मानो वो भाई पदार्थ करते क्या है एक रूप वाला विज्ञान में अनेक रूपता को प्रदान कर देते देख विज्ञान में क्या एक रूप है ना अब आजकल के बल्बों की सिस्टम समझ लो हैं? दिवाली वगैरह में लगा देते ना बल्ब आम, आम होता है उसमें आम होता है अमरुद होता है खिलौने होते हैं सतर के बनाते हैं कि नहीं बनाते बल्ब होते हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन और फलों के रंग के हिसाब से रंग भी कर दिया उसका सब अब क्या है बिजली तो एक आकार है कि बिजली आम हो गया क्या बिजली आम हो जाए फिर अमरुद कैसे हो जाएगा बिजली वाने आम है ना अमरुद है एक आकार वाला बिजली को आकार कौन प्रदान कर रहा है बार जो उपाधि तो लट्टू है वे लट्टु में क्या करती हैं? उस बिजली को विभिन्न आकार को प्रदान करने के समान प्रदान कर देती हैं। उसी प्रकार यहां पर भी कहता है ये जो उपाधि है बाहु विषय ये उस विज्ञान को बहुविध आकार समर्पण मात्र प्रदेश बाहु पदार्थ है एक रूप विज्ञान को बहुविध आकार होता है एक रूप में विज्ञानम नीलपीता बहुधा नहीं तो बाहु पदार्थों को नहीं मानोगे एक रूप वाला जो विज्ञान नीलपीतादी अनंत आकार को प्राप्त को हो जाएगा या आप युक्ति से किसी भी तरीके से तर्क से अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते कि कई बात उठेगी फिर वो विज्ञान पूछा जाएगा आप क्षणिक है।, है दूसरी बार हम आपसे पूछेंगे वो क्षणिक विज्ञान वो अनेक आकार को एक काला अच्छे जन कैसे प्राप्त कर जाएगा फिर क्या आप क्षण विज्ञान सावयव है और अभी भी एक तो नहीं मान सकता अनंत अवय माननी पड़ेगी तो, तो अनंत वाला होकर अनंत आकार को प्राप्त कर है बहुत सारी बातें खिचड़ी पकेगी इसलिए उससे अच्छा है हम उस विज्ञान को वैसे के वैसे रहने दें एक और आकार और उसमें आकार समर्पण कौन कर रहा है ये सब बाह्य पदार्थ यह मानना ज्यादा लाखा हुआ है तस्मा विज्ञान आकार नाम अनेक विधत दर्शनात तत्व आकार समर्पण हितुभूता क्षणिक बाह्य पदार्थ विज्ञान आकार विश्व दर्शन ये समस्या है यह अनुमेय मानते हो उसको क्योंकि बाई आकार जो है क्षणिक है वो भी क्षणिक है, है साफ करें क्षणिका क्षणिक शनिक बल्कि वो क्षणिक है क्षणिक तरह उसे भी ज्यादा कम समय टिकने वाला है विज्ञान से भी कम समय टिका हुआ है ये बाई विषय जब तक दिख रहा है तब तक है बाद में नहीं है ये भी क्यों मान रहे हो क्योंकि दिख रहा है ना इसे मानना पड़ता ये अनुमान है। जो दिखाई दे रहा है उसका अनुमान कर लेंगे अनुमान यदि ज्ञान का विषय हुआ ये था बाद में नहीं है विज्ञान अनेक दर्शन विज्ञान के जो आकार है वो अनेक प्रकार होता हुआ देखने को मिलता है। को प्रदान करने में कारण ही भूत जो क्षणिक अभी क्षणिक तरह है वो और कैसे है वो बाह है ऐसे पदार्थों को ज्ञानाकार विशेष दर्शन ज्ञानाकार विशेष दर्शन के द्वारा अनुमान कर लेना चाहिए न च बाह्य पदार्थ सर्वत्र प्रत्यक्ष अनुमान विभाग भंग प्रसंग नाच्य बाह्य पदार्थों का सर्वत्र मान लिया जाए फिर प्रत्यक्ष अनुमान दो ही प्रमाण मानते ना बौद्ध लोग प्रमाण विभाग ही भंग हो जाएगा इतना चवाच्यम साक्षात आकर्षणित प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोटि में डाल दिया जाएगा और जो परंपरे आकार प्रदान कर रहे हैं उनको अनुमय कोटि में शुद्ध अनुमय कहा लेंगे एक प्रत्यक्षानुमय और एक शुद्ध आगमी है अनुमय दोनों ही लेकिन विज्ञान के अंदर अनुमान किया जैसे अग्नि है एक सीधे दिख रहा है वो सीधे विज्ञान को आकार प्रदान कर देगा ना और दूसरा जो पहाड़ में अग्नि है वो धूमत द्वारा परंपराया विज्ञान में आकार को प्रदान कर दिया जब विज्ञान को आकार जहां साक्षात प्रदान किया जा रहा है वह अनुमय को प्रत्यक्ष विषय कहेंगे और जो परंपराया देता है शुद्ध अनुमय है प्रत्यक्ष दो विभाग है, है का विरोध जो जो नहीं होगा सारी व्यवस्था बन जाती है अर्थात बाह्यार्थ से नित्यान मेंचन असह मानव भाषा का प्रत्येविष्ट बाह्य अर्थों का नित्य का वचन को न सहन करते हुए वही भाषिक जो है उपस्थित हो रहे हैं वो कहते नहीं नहीं वह वा वास्तव में है बाहर में बाहर में जो है वो भी सच्चा है वो अनुमति कल्पित नहीं है कल्पना कर लिए अनुमान कर लिया है मान लेते क्षण क्षण भर के लिए था मान लेंगे आप लेकिन उनके मत वास्तव में क्या भाई विषय नहीं है योगाचार के समान उनका भी है लेकिन अंतर क्या वो अत्यंत भाव कह देते हैं कहते नहीं तत्काल पर रहता है इसे क्या क्षणिकरा है तो क्षणिक तरह हो आप कहेंगे नहीं जैसा विज्ञान क्षणिक है बाय विषय भी क्षणिक रहेगा क्षणिक नहीं क्षणिक रहेगा वो और रहेगा अनुमान करने की जरूरत नहीं है वो बाहर में और बाहर में रहते हुए ज्ञान में आकर का समर्पण करना है ये अंतर करते हुए करें देखो कथम नीलादि द्रव्यम विज्ञान नाम नीलादि जो द्रव्य विज्ञान में विज्ञानों का अंदर आकार समर्पण कैसे करेंगे अपने, अपने दृष्ट आकारों का समर्पण कर रहा है यह अपना अनुमेय आकारों का समर्पण करता है पूछा जाए नावद अनुमित अनुमित आकार तो कह नहीं सकते हो क्योंकि आकार समर्पण पूर्व अनुमान अनुदया आकार समण से पहले अनुमान को उदय नहीं हो सकेगा कि आप ही कहते हो हनुमान तब हुआ ना ज्ञान अधीन हो करके ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ इसलिए घट ज्ञान का विषय होता घट को हम अनुमान करके समझ लेते हैं ओ हो को घटना कोई क्षणिक तरक्ति थी वह वस्तु ने घट में आकार का समर्पण किया इसे ज्ञान के पूर्व में तो वह आप आकार का विषय स्वरूप का, का वर्णन अनुमान कर ही नहीं सकते और यदि कहोगे दृष्टम ई दृष्टम फिर तो आपने प्रत्यक्षवाद मान लिया जो दिखाई दिया नील पीता आकार प्रत्यक्ष इंद्रियों से वे क्या करते हैं ज्ञान में आकर समर्पण कर रहे हैं ऐसे मान लिया इसका मतलब क्या हुआ वह नहीं रह गया दृष्ट है वो तो दृष्ट मन प्रत्यक्ष हो तो गया दृश्यम अवश्य आश्रेणी नील पीता आदि पदार्था नाम दृश्य अवश्य तो आश्रणियम समर्पण अन्यथा आकार समर्पण हेतुत्व अनुपत्य है यदि यह बात नहीं मानोगे तो आकार समर्पण के प्रति इन वस्तुओं को साधन जो मान रहे पदार्थों को आप हितु मान रहे हो वो उत्पन्न नहीं हो सकेगा असंबद्या प्रसंगा नहीं तो असंबद्ध वस्तु भी हितु होने लग जाए हर वस्तु हर विज्ञान में आकार समर्पण कर उल्टा पुलटा काम कर देगा अतः क्षण भंगुर प्रत्यक्ष क्षणिक प्रत्यक्ष पदार्थ है ये ये मानना चाहिए बुद्ध चार चर बुद्ध के भगवान की चले हैं सिद्धांत संक्षेप श्लोक ये उन लोगों के सिद्धांत का संक्षेप हम एक श्लोक में संग्रह कर बता रहे मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्य जगत योगाचारते संमत अर्थस्तीक्षणिकुदे सौत्रक प्रत्यक्षुर सकल वैभाषिको भाषा मुख्यो मध्यम मुख्यपिधाते माध्यमिक उत्कृष्ट वेदा की जैसे भी क्या करता है अजात जगै अधिकारी के लिए क्या कहेंगे हम जगत पैदा ही नहीं हुआ वो भी कदे न ज्ञान न ज्ञ कुछ भी नहीं सर्व शून्य अंदर है। वो आहम पूर्णम कर देतेमिको अखिले जगतम जगत, जगत शून्य से वर्तमी मेने ऐसा मानते हैं संपूर्ण जगत वो शून्य का विवर्त मानते योगाचार मते तो संति मत यहासा विवर्थ इन योगाचार मत में मतया मने विज्ञानी संति संति विज्ञानी विज्ञान तो है और विद्यमान विज्ञान का उनके तो ज्ञान यही दोनों नहीं था ना इनके क्या क्या है ज्ञान है ने नहीं संति मतया मतया मने विज्ञानी संति किला और उनका जगत है क्षणिक विज्ञान धारा का ही विवर्त सारा जगत है। अनुमितो इति और अर्थ तो, तो है क्षणिक है वो किंतु तो अनुमेय है अनुमितो कैसे अनुमान करोगे बुद्धिया ज्ञाना जैसा ज्ञान हो उस ज्ञान के अनुसार उसमें विद्यमान जैसा आकार दिखा उसके आधार पर विषय के भी अनुमान कर लेंगे भाषा प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों ही है उसे ज्ञान भी क्षणिक ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है बार विद्यमान है वो उन्होंने कहा बार में विद्यमान है किम दोनों तो में बारह विद्यमान है कि प्रत्यक्ष खंडन करने से सारे खत्म हो जाएंगे अपने आप क्योंकि प्राप्त करके अपने आप सिद्ध कर दिया उत्तर उत्तर सिद्धांत आ चुका है इसे अंतिम आं सिद्धांत को प्राप्त करते हैं सारा काम खत्म हो जाएगा अत्र क्षणिक अस्कार निराकर अवशिष ते इतरेशयुर्व निरस्त यहाँ हम लोगों को क्षणिकत्व पक्ष का मात्र ही हमारे द्वारा निराकरण करना बाकी रह जाता है क्योंकि अन्य लोगों माध्यमिक को को माध्यमिक योगाचार ने खंडन कर चुका है योगाचार को सौत्रांतिक ने खंडन कर दिया सौत्रांतिक को विभाषिक ने खंडन कर दिया है इस लाभ हमारा काम क्या रह गया सर्विभाषिक खंडन करना यह असली हीरो हो गया है अब इसको परास्त कर दो कहानी कदम हो जाएगी तत्तावत क्षणिकत्व प्रत्यक्षमान प्रमाणम हम हाँ उनसे पूछते हैं आप तो दो ही प्रमाण मानते हो ना प्रत्यक्ष और अनुमान बहुत सिद्धांत में तो आप एक क्षणिकत्व सिद्धि किस आधार पर करी है प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर आप क्षणिकत्व सिद्ध कर रहे हो यह अनुमान प्रमाण से आपने क्षणिकत्व सिद्ध किया ज्ञान और ज्ञी सर्वम आपके यहां क्षण के ज्ञानम भी ज्ञम भी तो किस आधार पर सिद्ध हुआ क्षणिकत्व भवन मते थी अतिरिक्त तो प्रमाण बावत क्या आपके मत में इन दो के अलावा तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी प्रमाण तो है नहीं और सबसे पहला बोल रहे हैं उनमें सबसे पहला हमारा कहना है प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता तस् क्योंकि सैव अयम घटा कैसा होगा भेद सैव ए ग्रहण कालभेद से कालभेद है ना इसमें जो चार घंटा पहले देखा था अब चार घंटे बाद देख रहा हूँ मैंने चार घंटे तक स्थिर रहा नहीं रहा मेरा प्रति में वस्तु को स्थिर तो हो नहीं सकती है तब पूर्व पक्षी गए प्रतिविज्ञा होता है दीप का जल रन लगातार जलता है लगातार नष्ट हो रहा है लगातार फिर भी स्वयं दीप हो बोलते वही दीपक पूरा चौबीस घंटा पूरे नवरात्र ने जलाया एक ही दीपक कहा जल रहा है क्षण नष्ट हो रहे हैं फिर क्या प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञा पूर्वोत्तर उसी और यहां पर भ्रांति है आपको? ऊपर एकत्र प्रतिपादित पूर्वोत्तर क्षणों में एकता नित्यता माननी पड़े स्थायीता माननी ही पड़ेगी न सदृश परंपरा अपर अपरा तो ना सदृश उत्पत्ति हो रही ना सदृश उत्पत्ति जैसे दीपक में क्या है वो लव जो है सदृश उत्पन्न हो रहा उत्पन है नष्ट यदि हवा न चले तो लगता एक ही जल रहा है हवा चलने पर तो दिखता भी इधर उधर रहा लाए रहता है ना वो फिर लव अब जब स्थिर हो तो और भी समस्या हो जाएगी बिल्कुल प्रतिविज्ञा में भ्रांति स्पष्ट है वहां पर इसलिए कहते हैं सदृश अपर अपर अपर, अपर उद्भव नया नया नया उत्पन्न होते जाता है तो एकत्व की भ्रांति हो जाएगी स्थायित्व की भ्रांति हो जाएगी इतने इतने ऐसा था फिर घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चक्र दंड ये सब लाने की जरूरत क्या जब विज्ञान इसे आकार ग्रहण कर रहा है औ क्षणिक ही है तो मृत्यु का भी अभी आपने डाला एक खत्म ही हो गया आप गढ़ा कैसे बनेगा वो चक्र रखता चक्र पर आप रखने जा रही चक्र तो चक्र गायब हो जाएगा हो जाएगा तो आपके सर्व क्षणिका में वही कर मृत दंड चक्रादि अभाव घटा दे है पुनः पुनर उद्भव असंभा मृत दंड चक्रादि का अभाव घटा देगा बार बार उत्पत्ति कैसे हो पाएगा फिर नाचे ज्ञान आदि उत्पत्ति नवाच्य में ज्ञान से उत्पन्न हो जाए जैसे कहो फिर पूर्व भी ज्ञान उत्पत्ति फिर पहले पहला जो घट पैदा हुआ होगा फिर आज हमें मृत्यांत चक्र की जरूरत क्या पड़ गया ज्ञानादेव उत्पत्ति उपपत्ते है मृत चक्रादी नाम क्योंकि अनुपयोग प्रसंगा कई उपयोग प्रसंगति नहीं रह जाएगी इसे प्रत्यक्ष रुमान से आप सिद्ध नहीं कर सकते